देवी भागवत छठा स्कंद वशिष्ठ जी के मैत्रावारुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा देवी के पधार जाने पर वहाँ उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे साथ ही साथ मंत्रपूर्वक हवन भी होता रहा जो मंथन करने पर एक सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे निमि ही स्वयं प्रकट हो आए हों वही बालक मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ निमि के विदेह होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाने लगे इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है मिथिला नाम से यह नगर जगत प्रसिद्ध है इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं राजन निमी की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका इन्हें साप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था वे बातें विशद रूप से बतला दी राजा जन्मेजा ने कहा भगवान निमि ने वशिष्ठ जी को साप दे दिया था इसका कारण अभी आप बता चुके हैं परंतु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था फिर ऐसे मुनि को राजा ने साप क्यों दे दिया वशिष्ठ जी को ब्राह्मण और गुरु समझ भी राजा निमे अपना क्षमा भाव नहीं रख सके इच्छुआ कुलभूषण उन नरेश ने धर्म के रहस्य को जानते हुए भी क्रोध वशिष्ठ वस जी को जो ब्राह्मण एवं गुरु के पद पर, पर प्रतिष्ठित थे क्यों साफ दे दिया कहते हैं राजन व्यक्ति के लिए क्षमा बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है जगत में क्षमाशील पुरुष मिल जाए यह कठिन बात है सो भी अपकार करने की शक्ति रखते हुए मुनि का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी में आसक्ति न रखे तथा तपस्या करें निद्रा और भूख व्यास को जीतकर योग के अभ्यास में तत्पर रहे काम क्रोध लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं मानव इन्हें समझ नहीं पाते मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य बहुत से तपस्वी हो चुके हैं परंतु वे भी तीनों गुणों से अछूते नहीं रह सके फिर मृत्यलोक के मानवों की क्या चर्चा करें महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं अभ्यास में ही उनका समय सदा व्यतीत होता था किंतु दैव का विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे अतएव राजन कार्य कारण रूप अहंकार से ही त्रिलोकी की उत्पत्ति सिद्ध है तो फिर मानव उसके गुणों से मुक्त कैसे हो सकता है